मणि लीला ओूड़ाणि विधुर्बल कृतवासुको भप्यायलांडवपंडिता नूतजलधरुचवधूटिदुकुचौराय तस्में नम संसारमीह बीजा शंकराचार्यं शंकरण शंकराचार्यंशंवादराय सूत्र भाष्य पुनः भगवत ईश्वर गुराग मूर्ति विभागि देहाय व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति प्रथम अन्यथा सिद्धि लक्षण के द्वारा किसको अन्यथा सिद्ध कहा जा रहा है दंडत्व तो, कारण था अवच्छेद और द्वितीय अन्यथा सिद्धि लक्षण के द्वारा दंडरूप कारण गुण जो कि कारण नहीं माना जाता है नहीं तो कारण गुण कपाल गुण कपाल संयोग वो तो भी अन्यथा सिद्ध हो जाए अब ये अवयव संयोग को छोड़ करके बाकी जो गुण होते हैं वो कार्य के प्रति कारण नहीं होते अन्यथा सिद्ध ये दो कहा गया आगे तृतीय मुक्तावली में कहते हैं अन्यम प्रति पूर्ववृत्तित्व गृहत्वा यश पूर्ववृत्तित्व ज्ञान होता है अन्यम प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति पूर्ववृत्तिव गृह्त यती पूर्ववृत्तिव गृह्यो तत्ति सिद्धवती शब्द प्रतिवृत्तिवृत्ति तो शब्द प्रति पुर्वृत्ति गृहित्व तो आए वह शब्द के प्रति क्योंकि शब्द गुण है गुण है तो कोई उसका समवायिक कारण होगा वो समवायिक कारण अष्टद्रव्य नहीं होंगे इसलिए आकाश होगा वो आगे गुण प्रकरण में विचार में बताएंगे तो शब्द के प्रति कारण हो करके जब आकाश का ज्ञान होगा उसके बाद यश कार्य प्रति पूर्ववृत्तित्व क्योंकि घट बनने से पहले शब्द तो है शब्द है तो शब्द का कोई समवायिक कारण होगा तो इसलिए आकाश की सिद्धि घट बनने से पहले भी है शब्द का समवायिक कारण तो ना आकाश की सिद्धि तो है तो इसी को कहते हैं अन्यम प्रति अर्थात शब्दों प्रति पूर्ववृत्ति तो पहले ग्रहण होता है तो हो करके अभी आकाश की सिद्धि घट बनने से पहले भी है होने के बाद आकाश से घट रूप कार्य प्रति पूर्ववृत्तित्व गृहते क्योंकि आकाश अगर नहीं होगा घट बन नहीं पाएगा आकाश तो चाहिए नहीं तो अवकाश कहाँ से रहेगा तो घटक के प्रति आकाश भी कारण कह जाएगा होने से कारण कोटि में आकाश आएगा कहते हैं घटक के प्रति कोटि में आकाश आने अर्थात आकाश आने से आकाश की स्थिति सिद्ध होगा ऐसा नहीं है तो अर्थात तो घट के प्रति कारण आकाश अगर हमेशा नहीं जाने तो भी आकाश की सिद्धि तो शब्द के प्रति कारणोत्व हो जाएगा ऐसा जो पदार्थ है अर्थात तो अन्य के प्रति पूर्ववृत्तित्व तो होकर के जो सिद्ध होते हैं वो इस घट रूप पदार्थ के प्रति कारणोत्व उनकी सत्ता की सिद्धि होगी ऐसा आवश्यक नहीं है वो अन्यथा सिद्ध होंगे इसको यहाँ कहते हैं अन्य प्रति तो पूर्ववृत्ति गृहीत यकाश से य्य घटरूप कार्य प्रति पूर्ववृत्ति गृह्यत पूर्ववृत्ति ग्रहण होने से आकाश सिद्ध होगा आकाश अर्थात घटक के प्रति कारणत्व आकाश की सिद्धि ऐसा जहाँ होता है वो आकाश घटक प्रति कारण नहीं होगा अन्यथा सिद्ध होगा क्यों शब्द के प्रति कारणत्व सिद्ध है तस् तत्कार्य प्रति अन्यथा सिद्धत्व तथा तस् तस्य आकाशस्य तत्कार्य प्रति घटरूप कार्य प्रति अन्य सिद्ध यथा घटादिक घट के प्रति आकाश अन्यथा सिद्ध है घट के प्रति आकाश वास्तविक कारण कोटि में मतलब अर्थात आकाशसत्व घटसत्व आकाशाभाव घटाभाव ये अन्वय व्यतिरिक्क घटेगा नहीं घटेगा आकाश नहीं होगा तो घट हो जाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए आकाशा भाव घटाभाव अर्थात ये बनेगा मतलब ये तो अन्वय को होगा तो अन्वय को होने से हम कहे तो कहना चाहिए कारण हो जाना चाहिए कहते हैं कि अन्यथा सिद्ध हो गया इसलिए इसको कारण कटि में लेने का आवश्यक नहीं है क्यों कहते हैं शब्द के प्रति कारण तुन असिद्ध है इसलिए घटो के प्रति अन्यथा सिद्ध माना जाएगा ये चाहिए अर्थात घट बनने के लिए आवश्यक है किन्तु घट के प्रति कारण है ऐसा नहीं कहा जाएगा जैसे लोक में भी व्यवहार में मान लीजिए हम लोग ये नवरात्र का क्या करेंगे हवन करेंगे तो आकाश वायु नहीं होगा तो हमारा ये हवन हो पाएगा किंतु हम जो लिस्ट बनाते हैं कॉपी उसमें लिखते हैं नहीं लिखते हैं तो कारण होने पर भी इसको कारणों कोटी में नहीं लिया जाता क्यों अरे वो तो सिद्ध है वो तो रहेंगे रहेंगे वो अन्य अन्य के प्रतिकारण है वो स्वाभाविक रूप से हमारा कार्य का समय भी उपलब्ध रहेंगे इसलिए उनको इस नवरात्र हवन के लिए उनको कारण कुटी में मानने का आवश्यक नहीं है ऐसे ही है दृष्टान साधारण कारण नहीं है।, नहीं है ये नहीं है ये तो सभी के प्रति आकाश कारण नहीं होता है अब हम बैठे बैठे कुछ सोचेंगे इसके लिए आकाश का आवश्यकता नहीं है अर्थात मन में कुछ चिंतन करते रहेगा है ना वो तो शरीर के लिए आकाश चाहिए किंतु मन का जो ये चिंतन करना उसके प्रति आकाश की आवश्यकता नहीं है अर्थात इस कार्यो के प्रति का का आवश्यकता नहीं है किंतु घटा बनने कार्यो के प्रति आकाश आवश्यक है नहीं तो कुलाल बना ही नहीं पाएगा ये ये निर्दिष्ट कार्यो के प्रति उसका आवश्यकता है क्या नहीं है नहीं होने से कारण मानना आवश्यक है नहीं है किंतु किन्तु घट्टूप कार्यो के प्रति चाहिए नहीं तो कुलाल अवकाश नहीं होने से उसका मतलब हस्त संचालन इत्यादि नहीं हो पाएगा ने इतने अच्छा कालो दृष्ट दिख है बचो अच्छा हाँ दिक को माना कितु तो हाँ अच्छा मतलब तो आकाश को मान करके दिक को नहीं मानना चाहिए अच्छा हाँ कालो दृष्टो दिगे तो अच्छा अगर हम बैठे बैठे हम मनोराज्य करेंगे उसके लिए दीक्षा की आवश्यक है अच्छा ये तो सर्वाधिक विचार दिक का क्या आवश्यक है, है? मनोराज्य करने के लिए दीक्षा क्या आवश्यक है अच्छा, अच्छा। जाइए हाँ और विचारणी इसलिए न्याय है ना तो विचारणी है जितना बुद्धि है उतना लगाना है फिर देखा जा सकता है इसको यथा घटादी घटके प्रति आकाश अन्यता सिद्ध हुआ तस्य आकाश से ही घटाद घटके प्रति आकाश कारण आकाशत् सैत तद ही शब्द समवायी कारणत्व तो, आकाशत्वेन अर्थात शब्द समवायी कारण आकाश की सिद्धि पूर्व में विद्यमान है इसलिए घट के प्रति कोई कारण होने से आकाश की सिद्धि होगी तो इस प्रकार के आवश्यक नहीं है तकाश से ही घटादिक आकाशत्व एवं सियात तद ही शब्द समवाय कारण घट के प्रति आकाश कारण होगा आकाशत्व और आकाश ये घट शब्द का सामवाही कारणत्व पूर्व से प्रसिद्ध है एवं च चब्द प्रति कारणत्व गृहीत घटादिकं प्रति जनकत्व ग्राह्य शब्द के प्रति कारण ये होता है तो ये घट बनने से पहले ये शब्द और शब्द का कारण पूर्व से पूर्व में सिद्ध है तथा आकाश का ज्ञान के लिए घट का ज्ञान का आवश्यक नहीं है वो तो शब्द का कारणत्व सिद्ध है घटाधिकम प्रति ये जनक होने पर भी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा घटाधिकम प्रति आकाश से जनकत्व ग्राह्यम इसलिए वो आकाश अन्यथा सिद्ध होगा घट के प्रति है में यहाँ जो कहा गया अन्यम प्रति पूर्ववृत्ति गृहिव ये जो अन्य होता है यहाँ अन्यम प्रति शब्दम प्रति और हम कार्य लेते हैं घट तो जिसके प्रति पुर्वृत्तित्व तो ग्रहण होता है वह हो इस कार्य के प्रति अनुगुण उपयोगी नहीं है अभी अन्य प्रति शब्दम प्रति शब्द के प्रति पुर्वृत्तित्व तो आकाश में ग्रहण होने पर घट के प्रति पुर्वृत्तित्व तो निश्चय होता कहते हैं तो अभी जो शब्द ये घटक का उत्पत्ति में उसका कोई भूमिका नहीं है तो इसलिए शब्द घट के प्रति अनुगुण अनुगुण नहीं है अनुगुण अर्थात उपयुक्त उपयोगी तो यह शब्द यह घट रूप फल के प्रति अननुगुणम अनुगुणम अर्थात अनुपयोगी यहाँ जो अन्यथा सिद्ध का विचार किया गया आकाश को घट के प्रति अन्यथा सिद्ध कहा गया वो फल फल अर्थात कार्य कार्य घट घट के प्रति अननुगुणम अनुगुणम अर्थात अनुपयोगी अन्यम प्रति जो अन्य है वो कार्य घट के प्रति अनुपयोगी तो क्यों इस प्रकार कहते हैं आगे चतुर्थ अन्यथा सिद्ध कुलाल पिता को अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा तो कुल पिता में भी घट के प्रति अन्यम प्रति पूर्व भाव गृहत्वा कुलाल के प्रति पूर्व भाव कुलाल पिता में है ग्रहण होने से वह कुलाल पिता घट के प्रति भी पूर्वभाव ग्रहण होगा तो यह तृतीय लक्षण चतुर्थ में भी जाएगा कुलाल में भी जाएगा तो इसलिए कहते हैं ये दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं यहाँ जो जिसके प्रति पूर्वभाव प्रथम ग्रहण होता है वह शब्द घट रूप कार्य के प्रति उपयोगी नहीं है किंतु वहां जो कुलाल के प्रति पूर्वभाव कुलो पिता में ग्रहित हुआ वह कुलाल घट के प्रति उपयोगी है अनुपयोगी है उपयोगी ये दोनों में अंतर करना है आगे में होगा कि अन्यम प्रति पूर्वभाव गृहित्व अर्थात उपयोगी के प्रति पूर्वभाव गृहित्व जिसमें पूर्वभाव ग्रहण होगा वो भी अन्यथा सिद्ध होगा इसलिए कहते हैं तेन तेन अर्थात यहाँ फलों के प्रति अनुगुण जो है उसके प्रति पूर्वभाव होने से कुलाल जनकेल जनक घटक के प्रति अनुगुण है अनुगुण ए तो कुलाल घटक के प्रति अनुगुण है अनुगुण है अनुगुण तो कुलल जनके चतुर्थ अन्यथा सिद्ध्याश्रय न अति व्याति चतुर्थ अन्यथा सिद्धि का आश्रय हो जाएगा कुलालो पिता उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी वो घट के प्रति कुला अनुगुण है आगे मूल में संकते पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं आपने कहा अन्यम प्रति पूर्ववृत्ति गृहीत अन्यम प्रति अर्थात शब्दों प्रति पूर्ववृत्तिव तो कह रहा है कि शब्द के प्रति पूर्वोवृत्तित्व गृहित नहीं है किंतु शब्द का आश्रय तो ये ना आकाश गृहित है ऐसा स्थिति में वो आकाश घट के प्रति किस लक्षण से अन्यथा सिद्ध होगा कहेंगे पूर्वोवृत्त जो जिसका आश्रय होगा वो उसका पूर्ववृत्ति तो होगा ही तो कहते हैं ऐसा कोई आवश्यक नहीं है तो घटो हम पट के ऊपर रखे जो घटो पहले बना है पटो बाद में बना है तो अभी यह घट के प्रति पूर्ववृत्तित्व पट में कहेंगे ऐसा होने का कोई जरूरत नहीं वहाँ से वो संबंध ले लेते हैं यह शंका करने वाला कहता है कि हमको पूर्ववृत्ति न ग्रहण नहीं हुआ है किंतु तो शब्द आश्रयत्व न ग्रहण हुआ है शब्द के प्रति पूर्वोवृत्तित्व तो ग्रहण नहीं हुआ है किंतु तो शब्द का आश्रयत्व ग्रहण हुआ है तस् कारण शब्दाश्रयत्व आकाश घट के प्रति कारण होता है शब्द के प्रति पूर्वोवृत्ति ग्रहण नहीं हुआ आकाश किंतु शब्द के प्रति आश्रयत्व ग्रहण हुआ आकाश ऐसा आकाश घट के प्रति कारण अगर कहेंगे तो वह आकाश भी किस अन्यथा सिद्धि लक्षण से अन्यथा सिद्ध होगा प्रमाण होगा तरण का अन्यथा सिद्धि अर्थात ये तृतीय अन्यथा सिद्धि तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका लक्षण है अन्य प्रति पूर्ववृत्तित्व तो ग्रहण होना चाहिए यहाँ पूर्ववृत्ति तो ग्रहण नहीं हो रहा है तद आश्रय आश्रयत्व ग्रहण हो रहा है तो होने से सिद्धांत कहते हैं पंचमी अर्थात जो पंचम सिद्धि का लक्षण है पंचम अन्यथा सिद्धि जो तर्क संग्रह में दिया गया अवश्य क्लिप्त नियत तो पूर्ववर्ती भी एवं कार्य संभव है वो दे रहे हैं रामरुद्री में आगे ए दिन करेंगे अच्छा अन्य प्रति इत्यादि तृतीय अन्यथा सिद्धि इति अभाव ये जो शंका करने वाला कह रहा है तस्य का अन्यथा सिद्धि रिथी अर्थात यहाँ तृतीय अन्यथा सिद्धि नहीं हो पाएगा क्योंकि तृतीय अन्यथा सिद्धि होने के लिए अन्य प्रति पूर्वोवृत्ति गृहित्व यहाँ अन्यम प्रति पूर्वोवृत्ति ग्रहण नहीं हुआ है अन्य प्रति आश्रयत्व इतना ही सिद्ध हुआ इसलिए अन्यम प्रति इत्यादि तृतीय अन्यथा सिद्धि अभावाद तो तृतीय अन्यथा सिद्धि लक्षण यहाँ नहीं होगा तो कौन सा अन्यथा सिद्धि का लक्षण होगा पंचमी पंचमी अर्थात अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न कार्य सम्भवे तर्कसंग्रह में दिया अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी ही तृतीय दिया यहाँ पूर्ववर्ती न पंचमी हेतु में पंचमी अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न कार्य संभवे तत्सहभूतत्व बाकी तो सामान है इत्यादि का इत्यर्थ है ये पंचमी अन्यथा सिद्धि लक्षण है अच्छा यहाँ विचार दिखाते हैं तो हाँ, अभी कहते हैं इसका तात्पर्य हुआ पूर्व पक्ष का आक्षेप करने का तात्पर्य हुआ तो अगर पंचमी से यह पूर्ववृत्तित्व ग्रहण नहीं हुआ है शब्द आश्रयत्व ग्रहण हो गया है इसके चलते आपको पंचम लक्षण हो जाएगा और शब्द आश्रयत्व को अगर हम पूर्वृत्ति बोल करके निश्चय कर दे पाएंगे तब तो पंचम में सही कार्य चलेगा ये फिर तृतीय कहने का क्या आवश्यक है उसके लिए विचार दिखाते हैं यद्यपि अर्थात तो शब्द प्रति पुर्वृत्ति तो जो है वो शब्द आश्रयत्व ही है और आपने कह दिया शब्द आश्रयत्व न ग्रहण होगा तो पंचमी अन्यथा सिद्ध होगा तो अभी उसके लिए विचार दिखाते हैं यद्यपि शब्दो द्रव्य जन्यो जन्य गुणत्वाद इति अनुमितमक कार्य कारण भाव रूप अनुकूल तर्क सहकृत एवं यहाँ तक तो पहले देखेंगे शब्दो द्रव्य जन्य क्यों जन्य गुणवात् जो जन्य गुण होगा तो जैसे दृष्टांत तो देंगे जन्य गुण घट घटरूप तो घट रूप में जन्य गुणत्व तो रहेगा और वो द्रव्य जन्य होगा द्रव्य अर्थात जो उसका समवाय कारण होगा होने से शब्द में भी जन्य गुणत्व तो रहेगा तो वो भी द्रव्य जन्य होगा यह अनुमिति दे रहे हैं पहले यह आत्म को कार्य कारण भाव तो जो शब्द हुआ वो द्रव्य जन्य हुआ तो इसलिए जनक कौन हो गया द्रव्य और जन्य हो गया शब्द कार्य कारण भाव इस अनुमान से सिद्ध हुआ कार्य कारण भाव ग्रह ग्रह अर्थात ज्ञान कार्य कारण भाव का अर्थात कार्य तो कारण तो का ज्ञान हुआ इस अनुमान से यह ज्ञान क्यों लेते हैं कहते हैं अनुकूल तर्क है ये अर्थात तो शब्द और शब्द का जो जन्य है द्रव्य वो दोनों का बीच में कार्य कारण भाव रहेगा ये अनुकूल तर्क होना है ये अनुकूल तर्क होने से क्या है आगे कहते हैं शब्दो द्रव्याश्रितो गुणत्वात इति अनुमान तो ये दूसरा अनुमान सिद्ध करने के लिए अगर यहां इस अनुमान में शब्द द्रव्याश्रितो गुणत्वात इसमें व्याप्ति विघटक शंका कैसे कहेंगे ये तो विघटक शंका नहीं है ये तो अनुकूल मतलब ये तो पूर्व पु, पक्ष का शंका को यह हटाएगा ये तो अनुकूल तर्क हुआ यदि बन्धीर न सियात तरी धूमो भी न सियात ये तो अनुकूल तर्क हुआ तो विघटक संका किसका विघटक कराता है पूर्व पक्ष कोई अनुमान दे दिया पर्वतो बनी धूमात पूर्व पक्ष इसका विघटन करवाने से सिद्धांती वो विघटन का नाश करवाएगा अनुकूल तर्क के लिए तो पूर्व पक्ष क्या विरोध दिखाएगा धूमो अस्तु बंधिर मास्तु इस प्रकार ही कहेगा तो इसको कहते हैं धूमो अस्तु बंधिर मास्तु ये किसका विघटन करवा दिया पूर्व पक्ष व्यक्तिगत यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बनि ये होना चाहिए था किन्व पक्ष कहेगा धूमो वस्तु बनिर्मास्तु अर्थात व्याप्ति का जब विघटन आएगा तो ये विघटन संख्या पूर्व पक्ष दिखा रहा है तो धूमो वस्तु मास्तु ये विघटन शंका का निराकरण करने के लिए अनुकूल तर्क देता है तो इसी प्रकार की यहाँ प्रथम अनुमान के द्वारा अनुकूल तर्क दिया गया कि शब्द और द्रव्य का बीच में कार्य कारण भाव होगा यह अनुकूल तर्क दिया गया यह अनुकूल तर्क इसका ज्ञान क्यों चाहिए कहते हैं आगे अनुमान में यह अनुकूल तर्क होगा आगे अनुमान हो गया शब्दों द्रव्याश्रितो अनुमान हुआ इस अनुमान में अनुकूल तर्क होगा कि शब्द और द्रव्य के बीच में कार्य कारण भाव रहेगा यह अनुकूल तर्क क्यों आवश्यक होगा पूर्व पक्ष अगर व्याप्ति का विघटन कराए तो व्याप्ति का विघटन यहाँ कैसे कराएगा गुणत्व वस्तु हेतु हो गया गुणत्व गुणत्व वस्तु द्रव्याशित्व मस्तु अर्थात गुणत्वमस्तु वस्तु द्रव्याश्रितत्व मास्तु गुणत्व रहेगा कोई गुण में यहाँ शब्द में तो गुणत्व रहे किन्तु तो द्रव्याश्रितत्व तो न रहे इसलिए इस प्रकार की व्याप्ति का विघटन दिखाने से उसका निराकरण करने के लिए पूर्व में कह दिया गुणत्व हो तो द्रव्याश्रित्व होना पड़ेगा क्योंकि जन्य गुणत्व और द्रव्य जन्यत्व तो ये दोनों में पहले व्याप्ति सिद्ध कर दिया अनुमान में शब्दों द्रव्य जन्यो जन्य गुणत्वा अर्थात तो जहां जहां जन्य गुणत्व रहेगा वहां वहां द्रव्याश्री तत्व तो रहेगा ये पहले सिद्ध कर दिया होने से अभी आप नहीं कह पाएंगे कि गुणत्व मस्तु द्रव्याश्रितत्व मस्तु ऐसा नहीं कह पाएंगे पूर्व अनुमान में सिद्ध किया अनुकूल तर्क सहकृत ये देखिए रामरुद्री में दिया है सहकृत एवती अन्यथा पूर्व पक्षीय जो व्याप्ति विघटन दिखा रहा है उसका देते हैं गुणत्वस्तु द्रव्याश्रितत्व मस्तु इसको कहते हैं अप्रयोजकत्व शंका अर्थात अप्रयोजकत्व व्याप्ति है तो हेतु साध्य सिद्ध करने में प्रयोजक बनेगा अगर हेतु में व्याप्ति नहीं है तो हेतु प्रयोजक नहीं बन पाएगा अप्रयोजक हो जाएगा अप्रयोजकत्व तो शंका का निराकरण करेगा यह अनुकूल तर्क अन्यथा गुणत्वस्तु द्रव्याशी तत्व मस्तुप्रयोजक आशंका गुणत् द्रव्याशी तत्व सिद्धि असंभवात जहाँ गुणत्व रहेगा वहां द्रव्याशी तत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो इसलिए अनुकूल तर्क प्रथम अनुमान में सिद्ध कर दिया ठीक है आगे दिनकी में जन्य गुणत्व जहाँ रहेगा द्रव्य जन्य तो रहेगा यहाँ शब्द को जन्य गुणत्व शब्द जन्य गुण है वो नित्य नहीं है किन्तु तो आगे अनुमान दे दिया कि जहाँ गुणत्व तो रहेगा वहां द्रव्याशी तत्व तो रहेगा किंतु तो पूर्व में सिद्ध किया कि जहाँ जन्य गुणत्व तो रहेगा वहाँ द्रव्य जन्यत्व अर्थात द्रव्याशी तत्व तो रहेगा इसके द्वारा क्या शब्द को पक्षी बनाया पूर्व अनुमान में तो शब्द रूप पक्ष में जन्य गुणत्व तो रहा द्रव्याशित ये सर्वत्र सार्वत्रिक नहीं किया और आगे अनुमान में हमको शब्द ही पक्ष है तो अर्थात तो इसी पक्ष में हमको अनुकूल तर्क है किन्तु गुणत्व तो अस्तु द्रव्याशित तो अर्थात तो केवल पक्ष पक्ष मात्र में ही सिद्ध कर दिया सार्वत्रिक सिद्ध नहीं किया किंतु अगर कहेगा कि गुणत्म मस्तु द्रव्याशी तत्व मस्तु अच्छा अभी सिद्धांति प्रथम अनुमान में सिद्ध कर दिया कि जहाँ जन्य गुणत्म रहेगा वहां द्रव्याशी तत्व तो रहेगा अभी आगे अनुमान में किंतु कह रहा है जहां गुणत्व तो रहेगा वहां द्रव्याशी तत्व तो रहेगा यहाँ जन्य पद नहीं है पूर्व पक्ष को अभी व्यभिचार स्थल अगर नहीं दिखा पाएगा वो मानना पड़ेगा इसलिए पूर्व पक्ष को व्यभिचार स्थल दिखाना पड़ेगा गुणत्व तो है और द्रव्याशी तत्व तो नहीं है अर्थात नित्य गुणत्व तो अभी जन्य गुणत्व तो जहाँ रहेगा वहा द्रव्याशी तत्व तो रहेगा प्रथम में हो गया द्वितीय में कहता है कि जहाँ गुणत्व तो रहेगा नित्य नित्य गुण में तो नित्य गुण द्रव्याश्रित्व तो नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष विचार स्थल दिखाए तो अर्थात पूर्व पक्ष नहीं दिखा पाएगा अगर वो दिखा देगा तो फिर इसका अनुकुल तर्क सिद्धांति का काम नहीं करेगा तो नहीं दिखा पाएगा तो फिर सिद्ध रहेगा इसलिए नयायिक लोग कहते हैं कि भूई और यत्र धूमस तत्र बनी भू और दर्शनार्थ वेदांति कितु तो कहेंगे कि भूई दर्शन आवश्यक नहीं है एक बार हो गया तो हो गया आप अगर व्यभिचार स्थल दिखाएंगे तभी तो माना जाएगा कि यह हेतु प्रयोजक नहीं है अगर व्यविचार भी स्थल आप नहीं दिखा पाएंगे तब तक तो कोई बात नहीं आपको ग्रहण करना पड़ेगा शब्दों द्रव्याश्रितो गुणत्ति अनुमान न शब्दाश्रयत्व गगने गृहित्व शब्दाश्रयत्व अर्थात शब्द जन्यत्व ये गगन में रहेगा शब्द कारणत्व गगन में गृहित्व एक गगन में क्यों होगा कहते हैं अष्ट में नहीं रहेगा ये आगे गुण प्रकरण में इसको सिद्ध करेंगे गगने तेन रुपेन तेन रूपेण रूपेण शब्दाश्रय शब्दाश्रय गगने गृही तेन रूपेण अर्थात रूपेण घट पूर्ववृत्ति यद्यपि कह करके विचार आरंभ करते हैं अर्थात रूपेण आकाश ग्रहण हो करके घट के प्रति ग्रहण होगा जो कि मूल में विचार मुक्तावली में दिखाया था शब्दाश्रयत्व तस्य कारणत्वे का अन्यथा सिद्धि पूछा था तो कह दिया पंचवे शब्दाश्रयत्व अगर आकाश का ग्रहण होगा तो तृतीय अन्यथा सिद्ध नहीं होगा क्योंकि अभी शब्द प्रति पूर्व पुर्वृत्ति ग्रहण नहीं हो रहा है तो अभी यहाँ तक विचार दिखाए कि शब्दाश्रयत्व न का ग्रहण होकर के शब्दाश्रयत्व न घट के प्रति हुआ तथा शब्द पूर्ववृत्तिव गृहत्व गगन से घट पूर्ववृत्ति ग्रहात अभी क्या हुआ शब्दाश्रयत्व ग्रहण हुआ और मूल में विचार हुआ था कि शब्दाश्रयत्व ग्रहण हुआ शब्द पूर्ववृत्ति ग्रहण नहीं हुआ था शब्द पूर्ववृत्ति ग्रहण हो जाएगा तो तृतीय अन्यथा सिद्ध हो जाएगा शब्दाश्रयत्व ग्रहण होगा तो पंचमी होगा ऐसे कह दिया था अभी यहाँ विचार करके दिखा रहे हैं जब आप शब्दाश्रयत्व न ग्रहण कहते हैं तो तभी शब्द का जनकत्वेन वो ग्रहण हुआ आकाश शब्द जनकत्वेन ग्रहण हुआ अनुमान से सिद्ध किया जो जनक होगा वो पूर्ववृत्ति होगा नहीं होगा तो यहाँ कह रहे हैं तथाच, च तथा अर्थात अतः इसलिए शब्द पूर्ववृत्तिव गृहित है क्योंकि शब्द जनकत्व न अर्थात पूर्ववृत्ति ग्रहण हुआ ही गृहत्व एवं गगन से घट पूर्वृत्ति ग्रहात् तो आश्रयत्व का अर्थ जनकत्व जनकत्व का जो जनक होगा वो पूर्वृत्ति होगा ही तो होने से तृतीय एवं अन्यथा सिद्धि संभव यद्यपि तृतीय अन्यथा सिद्धि हो भी जाएगा अर्थात तो शब्दाश्रयत्व न ग्रहण होने पर भी तृतीय अन्यथा सिद्धि तो होगा इसलिए पंचमी गृहाण मूल में कह दिए थे वो तो घटेगा नहीं तो यहाँ तक टीकाकार पंचमी गृहान का निराकरण कर दिए तो तृतीया एव अन्यथा सिद्धि संभवती तथापि अर्थात तो जो मूल में शब्द आकाश को लेकर के तृतीया नहीं हो पाएगा पंचमी होगे कहा गया तो इसका तो तृतीया हो जाएगा किंतु दिन करीकर अन्य स्थल दिखाते हैं तो जहाँ तो तृतीया हो ही नहीं पाएगा इसको कहते हैं तथापि अन्यम प्रति यथाश्रुताथक अन्यम प्रति पूर्वृत्ति ग्रहण हो करके जिसमें पूर्ववृत्ति ग्रहण होगा वो कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जो कि मूल में कहे हैं तो अगर इस प्रकार के लेंगे तो अपूर्व प्रति यागस्य अन्यथा अन्य सिद्धि ही सर्व के प्रति याग अन्यथा सिद्धि हो जाए अन्यथा सिद्ध हो जाएगा किंतु अपूर्व के प्रति याग अन्यथा सिद्ध है ना कारण है कारण है किंतु अगर अन्य प्रति पूर्ववृत्तिव गृहित ये पूर्ववृत्तिव गृह्य स अन्यथा सिद्ध ये तृतीय लक्षण तो अगर पूर्ववृत्ति ग्रहण करने से पूर्ववृत्ति अन्य के प्रति ग्रहण होगा ऐसा अगर होगा तो ये याग प्रति अपूर्व भी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा कैसे दिखा रहे हैं स्वर्गम प्रति पूर्ववृत्तिव गृहित्व याग स्वर्ग के प्रति पूर्ववृत्तिव है क्यों कहते हैं कि ये वेद से ज्ञात होता है स्वर्ग कामो यजेत तो स्वर्ग कामो यजेत अर्थात प्रथमे याग करेगा आगे स्वर्ग प्राप्त होगा ये तो याग करने से पहले अपूर्व बनने से पहले ही वेद से प्राप्त है कि याग स्वर्ग के प्रति पूर्ववृत्ति ये प्रथमे ग्रहण हो गया याग का स्वर्ग के प्रति पूर्ववृत्ति तुम ये वेद से ग्रहण हुआ स्वर्गम स्वर्गम प्रति प्रति यागस्य ृत्ति कैसा ग्रहण हो गया कहते हैं पूर्वृत्तिवृत्ति वेदेन गृही अन्यथा अनुपत् अभी याग स्वर्ग के प्रति पुर्वृत्तित्व तो है क्यों कहते हैं कि याग स्वर्ग का कारण है याग करने से स्वर्ग मिलेगा तो याग में कारण तो जो वेद कहता है जिस समय में कार्य होगा उस समय में कारण को रहना पड़ेगा तो किन्तु याग क्षणिक है क्षणिक अर्थात तो कुछ बाद नष्ट हो जाएगा और याग वास्तविक तो क्षणिक है अर्थात तो याग शब्द का क्या अर्थ तो है देवता उद्देश्य न ये सारे जो जुगाड़ करना वो याग नहीं है तो एकदम इंद्राय न मम बस याग हो गया तो ये तो क्षणिक ही है तो ये क्षणिक होने से स्वर्ग देना पर्यंत तो ये याग तरह तो नहीं तो नहीं रहा तो फिर ये याग स्वर्ग का कारण कैसे होगा तो याग स्वर्ग कारण तुम अन्यथा अनुपत्या मध्य अपूर्व कल्पना अगर आप पूर्व का कल्पना नहीं करेंगे तो याग स्वर्ग के प्रति कारण नहीं हो पाएगा और वेद कहता है कि याग स्वर्ग के प्रति कारण है तो इसको कहते हैं गृहित कारणत्म अन्य था अनुपत्या गृहित कारणत्व यश कारणत्व कारण तो किस में रहा स्वर्ग के प्रति याग में तो गृहित तो कारण तो याग से गृहित तो कारण अन्यथान अनुपत्या क्योंकि याग क्षणिक है विनाशी है तो होने से याग व्यापार अपूर्व याग करण हो गया स्वर्ग के प्रति और याग और स्वर्ग का बीच में एक व्यापार लाना पड़ेगा तभी तो याग कर्ण होगा और व्यापार का लक्षण क्या है सति, तजन्य सती तजन्य जनक तो याग जन्य हो गया अपूर्व और याग जन्य स्वर्ग का जनक हो गया अपूर्व तो इसलिए याग व्यापार व्यापारत्व अपूर्व कल्पनात तो होने से याग का स्वर्ग के प्रति पूर्व पूर्ववृत्तित्व पहले ज्ञात तो हुआ होने के बाद याग से अपूर्व का कल्पना करना पड़ता है नहीं तो याग में स्वर्ग कारण तो नहीं आएगा तो याग स्वर्ग का पूर्ववृत्ति ये वेद से पता चला किंतु याग स्वर्ग नहीं दे पा रहा है अन्य अनुपत्ति हो रहा है अर्थापत्ति प्रमाण से आपको अपूर्व का कल्पना करना पड़ता है अगर अपूर्वम बिना याग से स्वर्ग कारणत्व तो न उपपद्यते तो याग से स्वर्ग कारणत्व तो अन्यथा अनुपत्थ्य इसलिए मध्य अपूर्व कल्प्यते तभी याग स्वर्ग के प्रति कारण है ये वेद में पहले पता चला चलने से बीच में आगे अपूर्व का कल्पना करते हैं तो यह अपूर्व जो होगा यह स्वर्ग से यह भी पूर्व में रहेगा ताकि बाद में स्वर्ग देगा याग व्यापारत्व न अपूर्व कल्पनात्म प्रति पूर्व पूर्वोवृत्तित्व घटित रूपेण याग अन्यम प्रति पूर्वोवृत्ति ये वेद से पता चला याग अन्यम प्रति पूर्ववृत्ति अन्यम प्रति कसे प्रति स्वर्गम प्रति तो स्वर्गम प्रति पूर्ववृत्ति किसमें स्वर्गम प्रति पूर्ववृत्तित्व तो? याग में तो घटित रूपेण ये भेद से पता है तद घटित रूपेण यनकत्व अभी हमको बीच में क्या कल्पना करना पड़ता है अपूर्व त अपूर्व का जनक कौन है याग तो यश यागस्य यजनकत्व अपूर्वजनकत्व याग में अपूर्वज जनकत्व क्यों आता है क्योंकि याग स्वर्ग का जनक है तो स्वर्ग के प्रति पूर्ववृत्तित्व तो याग में निश्चय होने से अभी याग अपूर्व के प्रति भी पूर्ववृत्तित्व तो हो रहा है नहीं तो अपूर्व स्वर्ग नहीं दे पाएगा अर्थात अपूर्व बने तभी तो स्वर्ग देगा ये अपूर्व को कौन बनाएगा कहते याग बनाएगा याग अगर अपूर्व को बनाएगा तो याग में भी अपूर्व के अपेक्षा पूर्वित्व तो आएगा याग में अपूर्व के प्रति पुरावृत्तित्व तो क्यों आ रहा है क्योंकि याग में स्वर्ग के प्रति पुरावृत्तित्व तो है तो याग्ञ में स्वर्ग के प्रति पुरावृत्तित्व तो पहले वेद से सिद्ध हुआ तभी याग् में अपूर्व के प्रति पुराववृत्तित्व तो हम कल्पना कर रहे हैं तो ये तृतीय अन्यथा सिद्धि लक्षण ये घटता है यहाँ यागस्य याग्स व्यापारकलना अन् पूर्वृत्ति घटित यहाँ याग्स अपूर्वजनक यनक यागर तेन तेन अर्थ याग के प्रति पुरोवृत्ति तो। रूपेण तं प्रति प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाएगा क्योंकि स्वर्ग के प्रति पुरोवृत्ति याग में ग्रहण होने से अपूर्व के प्रति पूर्ववृत्तित्व तो ग्रहण हो रहा है इसलिए यह याग स्वर्ग अपूर्व के प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जैसे वह शब्द के प्रति पूर्ववृत्तित्व तो आकाश में सिद्ध होने से घट के प्रति पूर्ववृत्तित्व तो आकाश में सिद्ध हो रहा है इसलिए घट के प्रति आकाश अन्यथा सिद्ध हो गया इसी प्रकार यहां भी स्वर्ग के प्रति पुर्ववृत्तित्व तो याग में सिद्ध होने से अपूर्व के प्रति पुर्वृत्तित्व तो सिद्ध हो रहा है तो इसीलिए अपूर्व के प्रति ये जो पूर्वृत्तित्व तो आ रहा है याग में वह अपूर्व कारण नहीं बनेगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा क्योंकि अपूर्व में पूर्ववृत्तित्व तो, स्वर्ग के प्रति पूर्ववृत्तित्व सिद्ध होने से ही याग में हो रहा है याग में अपूर्व के प्रति पुर्ववृत्तित्व आ रहा है ये कैसे आ रहा है याग में स्वर्ग के प्रति पुर्वृत्तित्व तो होने से इसलिए यह अपूर्व के प्रति याग कारण नहीं होगा यह वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तो है याग में अपूर्व के प्रति ये तो है किंतु यह जो अपूर्व में अपूर्व के प्रति तो याग में आ रहा है यह स्वर्ग के प्रति तो याग में आने से प्रथमे याग में स्वर्ग के प्रति पूर्ववृत्तित्व ग्रहण होने पर ही अपूर्व के प्रति पुराववृत्तित्व आ रहा है इसलिए अपूर्व के प्रति पुर्वृत्तित्व ये स्वतंत्र रूप से नहीं आ पाया अन्य के प्रति पूर्ववृत्तित्व सिद्ध होने से ही इसके प्रति पुरावृत्तित्व आया जैसे शब्द के प्रति पुर्वृत्तित्व सिद्ध होने से घट के प्रति पुराववृत्तित्व हुआ इसलिए घट के प्रति अन्यथा सिद्ध हो गया तो यहाँ समान है अर्थात ये तृतीय अन्यथा सिद्ध आवश्यक है शंका हुआ था अगर पंचमी अन्यथा सिद्ध से कार्य चलेगा तृतीय को क्यों मानना पड़ेगा कहते हैं ये इसके लिए ये तृतीय अन्यथा, अन्यथा सिद्ध ये हो जाएगा ये दोष दिखाते है याग व्यापार अपूर्व कल्पनात अन्यम प्रति पूर्ववृत्ति तो घटित रूपेण ये यजनकन रूपेण तम प्रति अन्यथा सिद्धत्व इति एतावत्त अच्छा आवश्यक अभी याग में स्वर्ग के प्रति पुरोवृत्व तो ग्रहण होकर के अपूर्व के प्रति प्रतिवृत्ति तो ग्रहण हुआ अपूर्व के प्रति, तो के प्रति तो याग में ग्रहण हुआ तो, याग में अभी ये अपूर्व के प्रति कारण नहीं हो करके अन्यथा सिद्ध हो जाता है अपूर्व के प्रति याग अन्यथा सिद्ध हो जाता है कारण कोटी में नहीं आ पाता है किंतु अपूर्व के प्रति याग अन्यथा सिद्ध नहीं होना है अभी किंतु ये लक्षण जा रहा है अच्छा विभक्षणम आवश्यक एतावत् पर्यंत याग से अच्छा हाँ तो याग आगे पंक्ति देते हैं याग से स्वर्ग पूर्ववृत्तिव घटित जनकत्वेन अपूर्व प्रति अन्यथा सिद्ध अभी स्वर्ग के प्रति पूर्ववृत्तिव ग्रहण होने से याग में अपूर्व के प्रति पूर्ववृत्ति हो करके याग अन्यथा सिद्ध हो जाता है तो अन्यथा सिद्धत्व अभी अगर हमको स्वर्ग के प्रति पूर्वोवृत्तित्व न ग्रहण नहीं होकर के अपूर्व यागत्व हेतुत्व अच्छा अच्छा अपूर्व के प्रति पूर्ववृत्तित्व याग कारण अपूर्व के प्रति पूर्वोवृत्तित्व पूर्ववृत्तित्व भी याग में ग्रहण हो रहा है और अपूर्व के प्रति यागत्व भी ये कारण होगा पूर्ववृत्ति तो न ग्रहण होना और यागत्व तो ग्रहण होना ये दोनों अलग चीज है तो यहाँ आगे पंक्ति इसको थोड़ा स्पष्ट करवाएंगे विचार ओ शंकर शंकर्यशवरा सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंत तो पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्म मूर्ति वेद विभागि व्योम वज्ञात देहाय दक्षिणा मूर्त नोण शांशा तिशा ते